नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्री के.एल. पांडे की कहानी उन्हीं के स्वर में लघु कथा का शीर्षक है धनी धन की तृष्णा और मेरा मित्र मैं उससे पूछता रहता क्या करोगे इतने मकानों का इतने प्लॉट्स का अरे हर बड़े शहर में तो तुमने कुछ न कुछ प्रॉपर्टी तो ले ही रखी है वो कहता देखो उस प्लॉट के अच्छे पैसे मिल रहे हैं मैं उसे निकाल दूंगा फिर उस पैसे का क्या करोगे अरे करूंगा क्या फिर उसे इन्वेस्ट कर दूंगा किसी दूसरी जमीन में मैं जानता हूं उसके एक बेटा है और एक बेटी दोनों की शादी हो चुकी है दोनों का अपना अपना कारोबार है उन्हें इसके इस धन की आवश्यकता शायद ही कभी पड़े मैं उससे कहता रहता हूं कि इस धन को अपने ऊपर अच्छी तरह से खर्च कर थोड़ा घूम फिर देश विदेश में और पता नहीं क्यों उसकी बुद्धि में यह बात कभी नहीं आती एक बार मैं अपने इस इस मित्र के साथ उसकी एक साधारण सी गाड़ी में कहीं जा रहा था गाड़ी एक रेलवे फाटक पर रुकी एक ठेले वाला चेरीज बेच रहा था लाल रस भरी हुई मेरा मन किया थोड़ी ले लूं। तब तक मेरे मित्र ने कहा ऐ चेरी वाले क्या हिसाब दिए हैं पचास रुपए की सौ ग्राम साहब वो बोला पचास रुपए की 100 ग्राम यानी पांच रुपए किलो हद है क्या लूट बचा रखी है कहकर उसने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया तब तक मैंने देखा कि एक साइकिल सवार ठेले वाले के पास आकर रुका उसने ठेले वाले से कुछ पूछा और पचास रुपए का एक नोट थमाते हुए 100 ग्राम चेरीज ली और धीरे धीरे गुटकता हुआ आगे बढ़ लिया ट्रेन पास हो चुकी थी गेट खुल गया था और मैं देख रहा था उस धनी व्यक्ति को जो अपनी साइकिल पर सवार प्रसन्न मुद्रा में चेरी खाता हुआ अपने जीवन का आनंद ले रहा था